सोलवा पाठ मेल किसी किसी आदमी के चार लड़के थे थे थे वे सब जवान और पुष्ट थे, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे. कभी एक लड़का किसी बहाने से दूसरे को छेड़ता तो कभी चारों ही झगड़ा करते जैसे बिना झगड़ा किए पेट का पानी नहीं बचता उनका पिता इस बात से बड़ा दुखी रहता आखिर उसने सोचा इन चारों की हरकते सालों से देखता आया हूं ये लड़के कभी भी मिलकर न रहेंगे मेरी मृत्यु के पश्चात ये आपस में लड़ते जाएंगे और एक दूसरे को हानि पहुंचा देंगे मुझे अवश्य कुछ करना चाहिए बहुत सोचने के बाद उस बूढ़े ने एक उपाय खोज निकाला उसने ढेर सारी पतली छड़िया इकट्ठी की और एक गट्ठे में बांध डाली तब उसने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा प्यारे लड़कों तुम सब जवान और बलवान हो मुझे तुम लोगों पर गर्व है मैंने तुम लोगों पर हमेशा ही भरोसा किया था और करता रहूंगा परंतु मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, क्या तुम इस छडियों के गठे को तोड़ सकते हो कौन यह गठा तोड़ सकता है सबसे बड़े लड़के ने हंसकर कहा ओह आपने हमें इसलिए बुलाया है इतना आसान काम मैंने कभी न किया था कृपया मुझे यह गठा दे मैं इसे क्षण भर में तोड़ डालूंगा उसने अपने पिता के हाथ से गठा ले लिया पहले तो उसने एक ही हाथ से तोड़ने की कोशिश की लेकिन यह न टूटा फिर उसने दोनों हाथ लगाए फिर पूरा जोर लगाया परंतु उस गठे को न तोड़ सका तब दूसरा लड़का आगे बढ़ा उसने भी प्रयत्न किया पर असफल रहा इसके बाद तीसरा और चौथा भाई गठे को तोड़ने का प्रयास करते गए परंतु कोई भी इस गठे को तोड़ ना सका सबके सब बड़े लज्जित हुए पिता ने कहा बहुत अच्छा अब देखूं कि तुम लोग एक एक छड़ी को तोड़ सकते हो या नहीं उसने गठा खोल डाला और हर एक लड़के को एक एक छड़ी दी फिर बोला अब ये छड़िया तोड़ डालो सबने छड़िया बिना जोर लगाए भी तोड़ डाली तब उस बूढ़े ने अपने पुत्रों की ओर देखकर कहा देखो ये छड़ियां कितनी पतली और कमजोर है परंतु तुम उन्हें न तोड़ सकते थे क्योंकि वे गठे में बंधी थी याद रखो अगर तुम मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा मेल में ही भलाई है चारों भाइयों को अच्छा पाठ मिला उन्होंने फिर से आपस में कभी झगड़ा नहीं किया और तब से एक दूसरे का साथ देते रहे